भगवान का स्वरूप है फिर भी भगवान जब आप अपने स्वरूप को स्वयं ही जानते हैं तो आप कृपा करें हमारे ऊपर और जिन विभूतियों के द्वारा आप इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं उन विभूतियों का परिचय कृपापूर्वक हमें करावें जिससे मैं भी कल्याण को प्राप्त कर सकूं, हे भगवान आप अवश्य बतलावें क्योंकि भूय कथय तृप्तिर ही श्रण्म तो नास्त श्रुत विमृतम आपके मुख से जो दिव्य गीता का उपदेशामृत झर रहा है निशृत हो रहा है अर्जुन कहते हैं उसका पान करते करते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है और अधिक पिपाशा बढ़ती चली जा रही है भगवान ने यहां हंत शब्द से प्रवचन आरंभ किया हंत के कई अर्थ होते हैं यहां हंत का अर्थ है अत्यंत आहलाद में भगवान हंत का उच्चारण कर रहे हैं माने भगवान अर्जुन पर अत्यंत द्रवित होकर के कर रहे हैं कथे हे मेरे प्यारे अर्जुन मैं अपनी आत्म विभूतियों का तुम्हें वर्णन कर रहा हूं तुमने कहा विस्तार पूर्वक बताओ तो अंत तो मैं खुद ही नहीं जानता हूं तो मैं क्या बताऊंगा फिर भी कुछ शाखा चंद्र न्याय से मैं अपनी विभूतियों का संकेत कर रहा हूं अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्य भूता हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा मैं ही हूं संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूं मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और प्रकाशमान तत्वों में मैं सूर्य हूं उनचास मर्दों में मरुदों में मैं मरीचिर मरुताम अश्मी उनमें मैं मरीचि हूँ और नक्षत्राणाम अहम शशि नक्षत्रों में मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ उनचास वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति भी मैं ही हूँ वेदों में सामवेद में हूँ देवताओं में इंद्र में हूँ और संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना जीवनी शक्ति वह भी मैं ही हूँ ग्यारह रुद्रों में शंकर में हूँ और जितने राक्षस हैं उनमें धनाध्यक्ष कुबेर में ही हूँ यक्ष राक्षसों में धनाध्यक्ष कुबेर में ही हूँ और मैं आठ वसुओं में, में अग्नि हूँ पावक हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जितने भी जलाशय हैं उन जलाशयों में मैं समुद्र हूँ समस्त ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ ब्रह्मषिणाम भृगुराहम भृगु मेरा ही स्वरूप है इससे महाराज जी एक बात स्पष्ट हो गई कि परीक्षा लेने के लिए ऋषियों ने जो भृगु जी को नियुक्त किया इसलिए क्योंकि भगवत रूप ही हैं भगवान की छाती में लात भी भगवान ही मार सकते हैं दूसरा नहीं मार सकता इसलिए ब्रह्मषिणाम भ्रगुराहम ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं श्री जानकीनाथ भगवान की जय श्री ब्रह्मषिणाम भ्रगुराहम गिरा मस मक्षरम वाणियों में एकाक्षर प्रणव में हूं और यज्ञों में जप यज्ञ में ही हूं यज्ञा जप यज्ञस्में स्थावराणाम हिमालय स्थावरों में मैं हिमालय हूँ सावधान होकर के श्रवण करें हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्री रेवासा महाराज वैसे तो नित्य ही आपका दर्शन होता है आज किंचित विलंब हुआ बाकी तो बहुत पहले से ही आकर के आप आरंभ में ही आप विराजमान हो जाते हैं यही हम लोगों का परम सौभाग्य है मनुस्मृति में मनु महाराज ने जप यज्ञ को बहुत श्रेष्ठ माना है मनुजी की वाणी है विधि विधियज्ञा जप यज्ञ विशिष्टो दशभिर यज्ञ विधि यज्ञ माने विधि यज्ञ माने मंडप बनाना होता ऋत्विक आचार्य आदि को नियुक्त करना तिल जो चावल घृत आदि पदार्थ इकट्ठे करने ब्राह्मणों का वर्ण करना ये सब विधि यज्ञ है आजकल तो विधि यज्ञ भी नहीं हो रहे हैं विधि यज्ञ के नाम पर अविधि यज्ञ ही हो रहे हैं प्राय क्योंकि बाजार का डेरी वाला घी चरबी मिश्रित घी उसकी आहुति दी जा रही है तो देवताओं को कहाँ से मिलेगा असुरों का ही बल बढ़ेगा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि महाभारत कथा महोत्सव के अंतर्गत जो श्री गायत्री पुरुष महायज्ञ हो रहा है वो पूर्ण शास्त्रीय पद्धति से हो रहा है अब विशुद्ध भारतीय देसी गायों के घृत से ही यज्ञ भी हो रहा है और अन्य यज्ञ भी विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से ही हो रहा चाहे जितने लोग हैं सबके नित्य प्रसाद की व्यवस्था श्री ठाकुर जी की ओर से हो रही है लेकिन इस प्रकार से विधि यज्ञ कम हो पाते हैं किंतु कोई विधि पूर्वक यज्ञ किया जाए उस यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ विधि यज्ञ से दस गुना अधिक महत्व का है मनु जी कह रहे हैं उसका कारण यह है कि विधि यज्ञ में चाहे जितनी सावधानी करने के बाद भी कोई न कोई छिद्र रह जाता है कोई न कोई त्रुटि रह जाती है आपने बहुत सावधानी रखी लेकिन यदि कोई जीवड़ा तिल जो चावल में रह गया तो आ गया तो कहीं न कहीं कोई न कोई न्यूनता आ जाती है विधि यज्ञ में किंतु जप यज्ञ में दोष बनने की संभावना बहुत कम होती है हाँ बस इतना ही है व्यग्र चित्तो हतो जपा। व्यग्र चित्त होकर जप करने से जप का फल पूरा प्राप्त नहीं होता व्यग्र चित्तो हतो जपाह इसलिए अव्यग्र चित्त होकर के जपना चाहिए व्यग्र चित्त जानते हैं माला जप रहे हैं और कहीं जाना है देर हो गई तो माला तो पूरी करनी ही है बार बार हाथ से ऐसे देखते हैं सुमेरू कितनी दूर है सुमेरु कितनी दूर है अब जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी गति बढ़ा दी और गति बढ़ाने के बाद गति बढ़ाने के बाद अब जैसे तैसे जल्दी से कार्य पूर्ण कर दिया हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं अखिल भारतीय श्रीपंच दिगंबर अनी अखाड़े के अखिल भारतीय श्री महांत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी जो हमारे हाँ हाँ आ जा जो हमारे वैष्णवों के दिगंबर अनि अखाड़े के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं कल ही आपका मंगलमय शुभागमन हुआ है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं अभी लोहार गल जी स्नान करके आए जय जय श्री राधे तो इसलिए भगवान ने का यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं तो मनुजी महाराज कहते विधि यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ दस गुना अधिक है और उस जप यज्ञ में भी तीन प्रकार का जप है एक तो वैखरीवाणी से भी जप होता है ज्यादा जोर से उच्चारण नहीं लेकिन कुछ उच्चारण हो रहा है वो भी एक जप है उस जप की अपेक्षा उपांशु जप श्रेष्ठ है उपांशु जप उसको कहते हैं जहां होठ न हिले जहाँ होठ न हिलें उसे उपांशु जब कहा जाए। होठ धीरे धीरे हिलें उच्चारण स्पष्ट न हो पर भीतर जिहवा हिल रही है होठ हिल रहे हैं उसको उपांशु जप कहा जाता है वह उपांशु जप सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है वैखरी से दस गुना अधिक जो है उपांशु जप है सौ गुना अधिक उपांसु जप है वाचिक से और हजार गुना अधिक महत्व है मानसिक जप का मानसिक जप का महत्व हजार गुना अधिक है इसलिए जप यज्ञ को भगवान ने अपना स्वरूप बताया श्री मलुकदास जी ने एक साखी में कहा जप के संबंध में सुमिरण ऐसा कीजिए दूजा लख नको न फरकत देखिए प्रेम राखिए पता चल जाएगा कि महात्मा बहुत भजन करता है तो भजन तो क्या करता है चोर डकैत ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे इसलिए सुमिरण सा कीजिए दूजा लखे न कोई तो इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बताया मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ पीपल संपूर्ण वृक्षों में मैं ही हूँ और देवर्षियों में मैं श्री नारद हूँ गंधर्वों में मैं चित्रथ हूँ और सिद्धोनों सिद्धों में कपिल महर्षि मैं ही हूँ अश्वों में उच्च स्रवा अश्व में हूँ और हाथियों में गजेंद्रों में मैं ऐरावत हाथी हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ यह नारायणामच नाराधिपम इसलिए कहा क्योंकि राजा वह संपूर्ण प्रजा को उसके अधिकार के अनुरूप उसके स्वरूप में उसके धर्म में प्रतिष्ठित करता है व्यवस्थित करता है वर्णाश्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना यह राजा का परम कर्तव्य है परम धर्म है और वह प्रजा की सुरक्षा भी करता है राष्ट्र की सीमाओं को भी सुरक्षित रखता है तो भगवान की विशिष्ट शक्ति उसमें विद्यमान होती है राजा में इसलिए भगवान ने कहा कि राजा भी मेरा ही स्वरूप है पर राजा मेरा स्वरूप है ये बात तो ठीक है लेकिन राज धर्म जिसमें प्रतिष्ठित हो वैसा राजा है अधर्म सापेक्ष राजा नहीं धर्म सापेक्ष राजा ऐसा जो राजा है वह मेरा स्वरूप है शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गायों में मैं कामधेनु हूं और देखिए जितनी गायें हैं वे सब कामधेनु ही हैं क्योंकि कामधेनु की संतान है तो कामधेनु की संतान होने से सब कामधेनु हैं श्री अयोध्या के पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि प्रत्येक गाय कामधेनु है अब प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है प्रत्येक शालिग्राम शिला चिंतामणि है लेकिन श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण तुलसी के रूप में पौधा दिखाई पड़ता है गाय के रूप में सामान्य प्राणी दिखाई पड़ता है और शालिग्राम जी के रूप में शिला दिखाई पड़ती है श्रद्धा और विश्वास की कमी होने के कारण मैं संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी हूँ सर्पों में नागराज वासुकी हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ और नागों में मैं अनंत हूँ भगवान शेष हूँ जलचरों में मैं वरुण हूँ पितरों में मैं अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ प्रहलाद चाशमी दैत्यानाम मैं दैत्यों में, में प्रहलाद हूँ इसका भाव क्या है ध्यान से सुने प्रहलाद जी ने जिस उच्च कोटि की निष्काम सिद्धावस्था की भक्ति के स्वरूप को अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया है उस प्रकार की भक्ति का स्वरूप ऐसी निष्काम भावना को कोई सामान्य कोटि का जीव नहीं प्रकट कर सकता संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को उठाकर देख लीजिए प्रहलाद जी पर जितने अत्याचार हुए उतना अत्याचार आज तक किसी भक्त पर नहीं हुआ लेकिन किस कहीं भी प्रहलाद जी के पूरे चरित्र में त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम नहीं है विष्णुपुराण को देख लें भागवत जी को देख लें, कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना प्रहलाद जी नहीं करते इतने उच्च कोटि के निष्काम भक्त सिद्ध कोटि के भक्त सिद्ध कोटि के निष्काम भक्त ऐसे हैं कि बार बार भगवान के कहने पर भी वे कहते प्रभो ये लेन देन तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता है आप निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक यदि आप देना ही चाहते हैं, तो कामाना काम मृद्य संदोहतरम मेरे चित्त में कामनाओं का बीज ही उत्पन्न न हो मेरे चित्त में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो यह कृपा पूर्वक हमें दे दीजिए ऐसे निष्काम भक्त हैं ऐसी निष्काम भक्ति को प्रकट करने के लिए मानव भगवान ही प्रहलाद के रूप में आए और वैसे भी स्पष्ट है प्रहलाद जी सनकादिकों के अवतार हैं और चौबीस अवतारों में सनकादिकों का स्मरण किया जाता है इसलिए प्रहलाद अस चास दैत्यानाम में दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और दैत्यों में प्रहलाद मेरा स्वरूप हैं, मैं साक्षात काल भी हूँ गणना करने वालों में मैं काल हूँ पशुओं में मैं मृगराज हूँ पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ और पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ राम का परशुराम जी से ही लेना चाहिए राम शस्त्रव्रतामह घषाणाम मकरश्चाश्मी स्रोतसाह मस्मी जलचर प्राणियों में मैं मैं मकर हूँ ग्राह हूँ और जितनी नदियाँ हैं उनमें मैं गंगा जी हूँ इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत में मैं ही विद्यमान हूँ और जितनी विद्याएं हैं उनमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ तत्व के निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद ही में ही हूँ अक्षरों में आकार में हूँ और समास में द्वंद समास में हूँ और मैं ही अक्षय काल हूँ और मैं ही भरण पोषण करने वाला विश्व का में ही हूँ सबको काल कवलित करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूँ और स्त्रियों में कीर्ति स्त्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये जो विशिष्ट गुण पतिव्रता नारियों में पाए जाते हैं वह भी मैं ही हूँ यह गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत श्याम हूँ और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ महीनों में मैं मार्गशीर्षमास हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ छल करने वालों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वी पुरुषों में मैं तेज हूँ मैं जीतने वालों के लिए विजय हूँ निश्चय हूँ तात्विक पुरुषों के लिए मैं ही सात्विक भाव हूँ वृष्णवंशियों में वासुदेव स्वयं कृष्ण में ही हूँ पांडवों में अर्जुन तुम मेरे स्वरूप हो पांडवा नाम धनंजया मुनियों में मैं महर्षि कृष्णद्वीपायन व्यास हूँ और कवि नाम उसना कवि मैं कवियों में महाराज जी कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ उष्णा कवि साक्षात शुक्राचार्य भी भगवान का स्वरूप ही हैं दंडो दमयिता मस्मी दम में मैं दंड हूँ और विजय करने वालों में मैं स्वयं नीति हूँ और जितने गुप्त रखने योग्य जो भाव हैं उनमें मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ ज्ञानम ज्ञानवताम अहम् ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही हूँ हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण भी मैं ही हूँ चराचर में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो मुझसे भिन्न हों अंतिम बात भगवान कह रहे हैं नोस्म दिव्यानाम पर तप एष तुद्देश विभूतेर विस्तरो मया मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है मैंने अपनी विभूतियों का जो अत्यंत विराट विस्तृत स्वरूप है उसका एक अंश ही मैंने निरूपण किया है अधिक में निरूपण नहीं कर रहा हूं एक अंश का ही मैंने निरूपण किया है भगवान का यह श्लोक इतना सुंदर है आगे वाला भाव कि यदि हम लोग इस भगवतवाणी को हृदय में धारण कर लें तो संसार में हमें कहीं दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे हमको गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे हमारी व्यापक दृष्टि हो जाएगी हमको सर्वत्र भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी भगवान कह रहे हैं यद यद यदिभूतिमत सत्व श्रीमदूर्जित मम ते जो संभव जो जो भी विभूत युक्त ऐश्वर्युक्त कांति और शक्ति से युक्त है जहां कहीं सृष्टि में कोई विशेषता दिखाई पड़ जाए विशेष प्रभाव आदि दिखाई पड़ जाए उसे तुम मेरी ही विभूति मानो अब ये इतनी बढ़िया पंक्ति है भगवान की प्रायः क्या होता है कि किसी विशिष्ट शक्ति प्रभाव तेज गुण कला विद्या आदि से संपन्न किसी व्यक्तित्व को हम देखते हैं या तो उसमें दोष की दृष्टि हो जाती है या फिर उसके प्रभाव से चिढ़कर उसके प्रति मातसरिय बुद्धि आ जाती है द्वेश बुद्धि उत्पन्न हो जाती है फिर असूया दोष आ जाता है गुणों में ही दोषों का आविष्कार होने लग जाता है और यदि हम यह समझले में जो कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही ये समझले में कि ये विशेषता तो भगवान की ही है भगवान की इस विशेषता को प्रणाम है भगवान की इस विभूति को प्रणाम है ऐसा भाव यदि हमारे चित्त में बन जाए तो फिर किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होगा किसी के प्रति मात्सरी नहीं होगी होगा किसी के प्रभाव को किसी की बढ़ती महिमा को देख करके हमारे चित्त में ईर्ष्या का जो दुष्ट भाव है वह उत्पन्न नहीं होगा हमारे पूज्य महाराज जी में यह विशेषता थी किसी अत्यधिक निन्द व्यक्ति की भी निंदा वे करते तो थे ही नहीं सुनते भी नहीं थे और उस व्यक्ति की भी चर्चा उनके सामने कोई करे तो उसमें भी किसने किसी विशिष्ट गुण का वे स्मरण करके कहते वाह इस प्रकार का ये विशेषता होना ये तो भगवान की ही है हम उसको नमस्कार करते हैं ये सहज ही कह देते थे हम उसको वंदन करते हैं हम उसको नमस्कार करते हैं जैसे उनमें दोस्तों किसी का वे देखते ही नहीं थे कोई भी विरक्त साधु स्त्री को संग लेकर के घूमे तो उसके स्वरूप के लिए वह अनुचित है उसके विरक्ति धर्म के सर्वथा प्रतिकूल है वह विरुद्ध है नहीं करना चाहिए उसको ऐसी एक घटना आई महाराज जी के सामने कि अमुक व्यक्ति हैं वेश तो संत का ही है और एक महिला को संग लेकर घूमते हैं देखिए यहाँ भी आ गए महाराज जी डायरी में राम नाम लिख रहे थे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम लिखते थे और अंत में पृष्ठ जब पूरा हो जाता तो नीचे लिखते थे अनेन श्रीमद अंजनी नंदन प्रियताम नमम ये लिखते थे इस नाम लेखन से हनुमान जी प्रसन्न हो न ये लिखते थे कहीं लिखते श्री रामार्पण मस्तु कहीं लिखते श्री हनुमद अर्पण ऐसा लिखते थे महाराज जी नाम लिख रहे थे लोग चर्चा करने लगे महाराज देखिए ऐसा ऐसा है पूरे भेष को कलंकित कर रहा है महाराज जी ने हाथ जोड़े और बोले भक्तमाल का सिद्धांत है सब सिंतन संतन मिले निर्णय कियो मति मथिश्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास धन्य है उस संत को जिसने किसी देवी को आश्रय दिया उन संत की दयालुता को प्रणाम है धन्य है उस देवी को जिसने किसी हरि भक्त का आश्रय लिया उस देवी को प्रणाम है भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास इस पंक्ति को फिर कह के फिर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम लिखने लग गए और जो बेचारे लोग शिकायत करने आए थे वो उठ के चले गए वो क्या कहें उनके आगे महाराज जी कहते गुण तो भगवान के है ही हैं कोई बड़ा भारी दुष्ट है ये भी उसकी विशेषता है।, है भगवान कहते देखो भगवान कृपा करना चाहते हैं तो दोष को भी गुण मान करके रीझ जाते हैं दोष को गुण मानकर भगवान रीझ जाते हैं कृपा करना चाहते हैं अब चिंतामणि में अत्यधिक आसक्ति ये आसक्ति एक भारी दोष है भयंकर दोष है आसक्ति के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है पर विल्व मंगल जी की चिंतामणि में जो महान आसक्ति है उस आसक्ति के दोष को भी ठाकुर जी ने गुण मान लिया अरे इसकी ये तो बड़ा भारी गुण है इसमें इतना आसक्त है चिंतामणि में ये आसक्ति यदि मेरे मंगलमय स्वरूप में हो जाए तब तो न जाने ये कितना उच्च कोटि का प्रेमी भक्त बनेगा और कितने जीवों का मार्गदर्शन करेगा कितने जीवों को प्रेम प्रदान करेगा ठाकुर जी ने लीला कर दी सर्वत्र भगवान के वैशिष्ट का अनुभव करे भगवान की विभूतियों का अनुभव करे ऐसा समझना चाहिए कि वह भगवान के ही अंश से प्रकट है यह भगवत रूप ही है ऐसा मानकर वंदन करें अथवा अर्जुन बहुत अधिक कहने से क्या प्रयोजन है इस यह संपूर्ण जगत मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुआ है इसलिए मेरा ही स्वरूप है मैं एक अंश से जगत के रूप में स्थित हूँ इसलिए भगवान को त्रिपाद विभूति कहा जाता है एक पाद में यह जगत है सृष्टि है और तीन पाद में भगवान है त्रिपाद्या मृतन दिवि वेद में लिखा हुआ है तो यह तीसरे पाद में सारा ब्रह्मांड है सारा जगत है यह भी भगवान का ही स्वरूप है ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप कृपा करके अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हमें कराइए और भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसका वर्णन संजय करके धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया इस अध्याय में भयभीत अर्जुन ने भगवान की स्तुति भी की और फिर भगवान ने अर्जुन को जो अभिलषित स्वरूप जिसके साथ भगवान की लीला होती है व्यवहार होती है भगवान का वह मंगलमय सौम्य चतुर्भुज स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ है बहुत सुंदर यह अध्याय है अर्जुन की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और कहा कि अर्जुन मेरी कृपा से ही इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन संभव है संपूर्ण विराट ब्रह्मांड को तुम मेरे ही स्वरूप में अनुभव कर लोगे यही कस्थम जगत कृष्णम चरम कहीं जाने की जरूरत नहीं है यही खड़े खड़े सारे विराट ब्रह्मांड का अनुभव मुझ परमात्मा में में ही कर लो मेरे श्वरूप में, मेरे मुझे इन नेत्रों से वह सब तुम नहीं देख पाओगे इसलिए न तुम शक्ति से दृष्टुम अने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामित चक्षु पश्चिमे योग मेश्वरम में अपने दिव्य मैं अपनी कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ तुम मेरे दिव्य योगेश्वरी योगेश्वरी का दर्शन करो भगवान ने अपना अद्भुत स्वरूप जब प्रकट किया है हजारों मुख हैं हजारों नेत्र भगवान के हैं हजारों चरण हैं और भगवान के जो है आ, कर कमलों में असंख्य भुजाएं हैं भगवान की उनमें विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान धारण किए हुए हैं कोई भगवान के स्वरूप की सीमा ही नहीं असीम है कहाँ तक विस्तृत है जहाँ तक देखो वहाँ तक भगवान का ही स्वरूप दिखाई पड़ता है एक साथ हजारों सूर्य आकाश में प्रकट हो जाएं ऐसी भगवान के श्री अंग की कांति प्रकाशित हो रही है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पद पदुत्थिता यदि भा सदृशी सात भाषस्त महात्मना संपूर्ण जगत को भगवान के स्वरूप में अर्जुन ने अनुभव किया और मस्तक पृथ्वी पर रख करके प्रणाम किया हाथ जोड़ करके अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे स्तुति के भावों का हम स्मरण नहीं करेंगे समय संकोच के कारण पर विचार यह है कि स्तुति का पाठ हम अवश्य कर लें क्योंकि इतना तो कम से कम महाभारत के व्याख्यान में हो जाए अर्जुन के साथ अर्जुन के भावों में अपने भाव का सम्मेलन कराते हुए हम लोग भी भगवान का स्तवन करें अर्जुन उवाच पश्या सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मीशम कमलासन स्थ मृषिश्च सर्वा नुर्गा दिव्यान्नेकूदर वक्त नेत्र पश्यामि पशा तनूप ना न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यार विश्व किरीटिं गिम चक्रिण तेजो राशि सर्वो दीप्तिम्त पश्या वां दुर्निरीक्ष समता दीप्तानकुतिमेय र परम वेदी विश्व पर निय शाश्वत धर्मगोप्ता सनासन स्व पुषो मत मे अनादिमध्यामतवीय अनंतू शशिशूर्यनें पशा ताम दीप्त होताजसा विश्वमदं तपत दवा पृथिव्योमतरमि व्याईक दिश्च सर्वा दृष्ट्अुत मुग्रम तवेद लोकत्र महात्मन अमी तां सुरशा विशंती केचिभीतांजलो गृणी स्वस्ती महर्षि सिद्धसघा स्तुंती तुष्कद्रादीत्या बशबो ये चाध्या चा विश्व स्वौ गंधर्वयक्षा सुर सिद्धसा सर्वे विस्मता महत्ते बहुवक् महाबा बहुबाद बहुदर बहुदाकल बहु दृष्टि बहु लोका प्रव्यथिताह नभस्पृश्तमनेकववर्णम व्यात्ता नीप्त विशालेत्र दृष्ट् प्रव्यथितान्तरात्मा तां प्रभ्यथितारात् धृतिम न विंदा लभे चे धृतिम न च विष्णु दष्टा कराला चे मुखा दृष्ट का काला नल सीशो न जाने न लभे चर्म प्रसीद देश स जगन्नीवास अमी धर्तराष्ट्र से पुत्र सर्वे सहैवावनिपाल ो द्रोण सूतपुत्र स्मदीयरपोध मुख्य वक्त तेरती दष्ट्राकला भयानका कैचि विलग्ना दशना सन्दृश्य चूर्णतमांग युवेगाद्रमेवामुखा ध्रुवं तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्त्यज्वल्त ज्वलनं पतंगा विशं नाशा समेगा तथा नाशा विशंति लोकास्तवा वक्धवेगा्रसम सलोका वदनैर्ज्वल्भ तेजो भीरा पूय जगत्समग्रासव्र भी जगत प्रतपति विष्णु आख्याहिमो आख्याहिमे को भवान उग्र रूप नमो स्तुते देव बर प्रसीद विज्ञात भवंतमाद्यम नहीं प्रजानी तब प्रवृत्ति भगवान से अंत में स्तुति करते करते अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान आप उग्र रूप वाले कौन हैं है हे देवों में श्रेष्ठ आपको बार बार नमस्कार है आप प्रसन्न हो जाइए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विकराल स्वरूप के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं आपकी प्रवृत्ति जानना चाहता हूँ भगवान ने कहा श्री भगवान उवाचो कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समार्तुम प्रवृत्ता प्रतिपि न भविष्य सर्वे ये विता प्रत्यनी के तस्माति जित्वा लिवा शत्रु राज्य समृद्ध मयते निता पूर्वमे निमित्तमात्र साचिन्न भगवान बोले संपूर्ण लोकों का क्षय करने के वाला महाकाल में ही हूँ ऐसा समझ लो कि इस समय मैं सबका विनाश चाहता हूँ और प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जो योद्धा लोग हैं वे भी नहीं रहेंगे सब का नाश हो जाएगा तुम युद्ध न भी करोगे तो भी नाश हो जाएगा मैंने नष्ट कर ही दिया है इसलिए तुम सन्नत हो जाओ कमर कसके खड़े हो जाओ यश को प्राप्त करो विजयश्री को प्राप्त करो समृद्ध राज्य को प्राप्त करो जिन्हें तुम मारने में हिचकिचा रहे हो ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं मयई वे ते पूर्वमेव एव। पूर्वम एवं निता इसका तात्पर्य क्या है पूर्वम कब हमारे महाराज जी कहते थे भगवान के कहने का भाव यह है कि जिस दिन याज्ञ परम भक्ता द्रौपदी के पवित्र केश पासों का स्पर्श कौरवों ने किया था उसका तिरस्कार किया था उसी समय मैंने सबको नष्ट कर दिया था, नहीं था। जिस समय द्रोपदी का अपमान हुआ उसी समय मेरे संकल्प सब मारे जा चुके हैं अब तो खाली पुतले दिख रहे हैं नाटक करते हुए कठपुतली जैसे दिख रहे हैं तुम इन्हें नष्ट कर दो निमित्त तो बन जाओ और निमित्त तो बनकर मेरी आज्ञा का पालन करो द्रोणम चीष्म जयदम च कर्ण तथा न्यानपि योध वीरा मया हतास्तम जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शरणे सपतना सबको तुम युद्ध में जीत लो देखिए संत कृपा किसको कहते हैं अर्जुन को विराट रूप का दर्शन भगवान की कृपा से हुआ और संजय को भगवान के विराट रूप का दर्शन संत श्रोमणी श्री ब्यास जी की कृपा से प्राप्त हो गए। ने कृपा कर दी, तो संजय को भगवान के विराट रूप का दर्शन वही महल में बैठे बैठे चर्चा सुनाते सुनाते भगवान के स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो गया अब तो गदगद कंठ से संजय कहते हैं अर्जुन ने भगवान का स्तवन किया अर्जुन वाच स्थाई हृषि केश तप्रकीर्त्या जगत्ज्य रक्षा से भीता नि दिशो ध्रुवती सर्वे नमश्य सिद्धसा कस्माच्च तेन नवेर महात्म गरीयसेस ब्रह्मणेप्यादिकर्े अने स जगन्नीवास तम्शर सत्म तत्पर यमेव पुषपुराण स्मस् परम निधान वेत्ता से परम च धाम या विश्वनूप वायुरीयमग्न शशाक प्रजापति प्रवृतामच नमो नमस्ते स्तु सहस्रकन भूय नमो नमस्ते हजारों बार प्रणाम प्रणमह बारंबार आपको प्रणामे नम पुस्ता पृष्ठतस्ते नमोस्तु तेत एवं शर्व अनतवीया मित्रमस्व सनोसी तथि शर्वा सखेति मसव यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिम तवेद मैया प्रमात्णये ना यहाँ साधमसत्क्रि विहारश्यासन भोजन सुथ व्यच्युत तत्व तत्मे हम तामह प्रमेयम हे भगवान हम आपके महात्म्य को भूल चुके थे आपकी मधुर लीलाएं ही ऐसी हैं आपका मृदु स्वभाव ही ऐसा है कि इसके कारण मैं आपके ऐश्वर्य ज्ञान को भूल चुका था आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से कभी हे कृष्ण कवि हे यादव हे सखे ऐसा हठात कहा और बिना किसी संकोच के आपके साथ व्यवहार किया विहार सैया भोजन आसन आदि में भी एक सखा का सखा के साथ जैसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार मैंने किया उसमें अनेक अपराध भी मुझसे बने हैं हे भगवान मैं आपका ही हूँ आप कृपा करके उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए और आपको क्षमा करना ही चाहिए क्यों बोले पिता शिलो कस्य पूज्य गुरुर्गरी नमोस्त समस्तिकुतौन्यो लोकत्र हे भगवन संपूर्ण चराचर के आप पिता हैं और सबके गुरु आप हैं पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा करता है जैसे करुणामय गुरु अपने शिष्य के अपराध क्षमा करता है ऐसे ही आप हमारे अपराध को क्षमा करें हे भगवन तीनों लोगों में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है इसलिए तस्मा प्रणम्या प्रणिधाय कायम प्रसाद तामेश मीडियम पिथेव पुत्र सखे वख्यु प्रिया मनोमे जगन्निवास आप जिस स्वरूप में मधुर स्वरूप में लीला कर रहे थे उसी स्वरूप का दर्शन कराइए अब तो भगवान अपने पुनः स्वरूप में स्थित हो गए अर्जुन बार बार भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य का स्मरण करके आनंद विभोर हो रहे थे और भगवान ने कहा कि देखो इस प्रकार के जिस मेरे स्वरूप का तुम्हें साक्षात्कार हुआ है वह किसी साधन से संभव नहीं है अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है ये तो मेरी कृपा करुणा से ही संभव है भगवान ने इसलिए कह दिया नवेद, नवेद यज्ञाध्ययन दान न चक्रिया तपोभि एवं रूप रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम तदन्य प्रवीर किसी साधन के अधीन मेरा इस प्रकार के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है अर्जुन बोले अप्रभु आपका द्वारिकाधीश स्वरूप का दर्शन करके अब मैं प्रकृतिस्थ हूँ नहीं तो मेरी तो छाती रही थी महाराज ऐसे भगवान इतने बड़े को नीचे बिठा रखा है हमने अरे राम राम हमसे तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है इतने बड़े को हम कहते और और स्थापय में आज्ञा दे रहे हैं इतने बड़े को यह भी ठीक नहीं है भगवान ने कहा कि यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है देवता भी इस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए भी यह दुर्लभ है यह मेरे विराट रूप का दर्शन वेदों के स्वाध्याय से भी संभव नहीं तपस्या से भी संभव नहीं दान और यज्ञ से भी संभव नहीं है यह तो मेरी कृपा से ही संभव है अब अर्जुन तुम्हें मेरे इस स्वरूप का दर्शन कैसे हुआ यहां भगवान अपने भक्तियोग को सर्वे परिप्रमाणित कर रहे हैं भक्तिया शक्य अहमे विदोर्जुन च दृष्टव तत्व प्रवेश पर तुम्हारे अंतकरण में अनन्या भक्ति विद्यमान है इस भक्ति के द्वारा ही मेरे इस स्वरूप का व्यक्ति दर्शन कर सकता है और मेरे स्वरूप में अपनी वृत्ति का विलय कर सकता है हे अर्जुन अंतिम बात समझ लो और फिर निश्चिंत तो हो जाओ निर्वैर हो जाओ शांत तो हो जाओ प्रत्यक मत्कर्म कर मत पर मदक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेसु यह सी पांडव हे अर्जुन जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करता है मेरा पारायण मेरा भक्त है समस्त प्रकार की आसक्तियों को दोष से रहित है किसी प्राणी के प्रति वैर बुद्धि उसके चित्त में नहीं है ऐसे भक्तिमान पुरुष निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होते हैं वे संसार चक्र में भटकते नहीं हैं यह विश्रुप दर्शन नामक ग्यारहवा अध्याय भगवान के चरण कमलों में निवेदित है श्री वृंदावन बिहारी बारहवें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है साकार निराकार के उपासक जो भगवान के भक्त हैं उन सभी के लक्षणों का वर्णन यहाँ ज्ञानी और प्रेमी अनुरागी भक्त सभी के लक्षणों का वर्णन इसमें किया गया है अर्जुन ने कहा कि भगवान आपके अनन्य भाव से भजन करने वाले जो भक्त हैं और आपके ज्योतिर्मय निर्गुण निराकार स्वरूप का भजन करने वाले जो भक्त हैं उनका आप कृपा करके वर्णन करें भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में अलग अलग वर्णन किया है पहले भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो एक अपने मन को एकाग्र करके प्रगाढ़ भजन के भाव को स्वीकार करके मेरे मंगलमय नावनु गुण लीला का आश्रय लेते हैं वे युक्त तमाह मता वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेता स्टे में युक्त तमा मता सबसे पहले भगवान अपने प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं और कहते कि जो उस सर्वव्यापी अनिर्वाच्य स्वरूप जो नित्य अचल निराकार अविकारी जो ब्रह्म है उसके स्वरूप का जो भजन करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और वे संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन करते हुए सभी का समान भाव से हित चाहते हैं सबकी सेवा सबके उपकार में लगे रहते हैं किंतु हे अर्जुन देहाभिमानी जो पुरुष हैं जब तक उनके देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति नहीं हुई है तब तक इस प्रकार के मेरे ज्योतिर्मय स्वरूप की उपासना उनके लिए अत्यंत कठिन है इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से मेरे नाम रूप गुणलीला का आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं मेरी उपासना करते हैं उन्हें अपने उद्धार की चिंता भी नहीं करनी पड़ती है तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थो मैया वे चेतसाम जिनका चित्र मुझ में लगा हुआ है ऐसे लोगों के मृत्यु संसार सागर को मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं ही पार कर देता हूँ उन्हें पार जाने का संकल्प भी नहीं करना पड़ता सहज ही मैं पार कर देता हूँ इसलिए हे अर्जुन मैय मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश निवशिष मैय अत ऊर्धम न संशया तुम मुझमें ही अपने मन को समर्पित कर दो बुद्धि को भी मेरे चरणों में ही अर्पित कर दो और जब मन बुद्धि मुझमें समर्पित हो जाएंगे तो तुम सदा सर्वदा मुझमें ही स्थित रहोगे और जब मुझमें ही स्थित रहोगे तो फिर मुझे ही प्राप्त करोगे इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए यदि तुम इसमें समर्थ न हो, अपने मन-बुद्धि को स्थित नहीं कर सकते, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम में, में अपने वृत्ति को रमन कराने का प्रयत्न करो कोशिश करो अभ्यास योग क्या है अभ्यास की कल भी हमने चर्चा की थी आज पुनः चर्चा कर रहे हैं निरंतर भगवान के नाम का जप यही सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है नाम जप इसी को भगवान ने अभ्यास कहा अभ्यास न तो कौन थे वैराग्यण चग्रह थे वहां भी कल हमने चर्चा की थी नाम जप को ही भगवान ने बताया हमारे वैष्णवों के संतों के मत से नाम का आश्रय लेते ही बिना चाहे रूप का प्राकट्य हो जाता है और रूप प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य हो जाता है रूप और लीला का प्राकट्य प्राकृत प्रदेश में नहीं होता दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश में होता है और जो दिव्य अप्राकृत चिन्मय रसमय प्रदेश होता है उसी को धाम कहा जाता है इसलिए नाम से ही रूप लीला धाम तीनों का प्राकट्य हो जाता है और नाम का आश्रय जिन्होंने नहीं लिया उनके सामने कथनचित रूप प्रकट होगा भी तो रूप का स्वाद उसे नहीं मिलेगा जो स्वाद मिलना चाहिए वो स्वाद उसको नहीं मिल पाएगा राक्षसों को कहा मिला स्वाद क्योंकि नामजप की पूंजी उनके पास नहीं नाम जब की पूंजी नहीं होगी तो लीला का आस्वादन भी ठीक से नहीं हो पाएगा और नाम से विमुख है तो श्री धाम में रह करके भी धाम के रस का अनुभव नहीं हो पाएगा इसलिए नाम रूप लीला धाम इस चतुष्टय में नाम ही प्रधान है नाम के बल से भक्तिमती मीराबाई ने राजस्थान के मैडता में श्री वृंदावन धाम को प्रकट कर दिया मैडते को वृंदावन बना दिया ये नाम की महिमा है हमारे श्री राम सनी संप्रदाय के अनेक आचार्यों ने राजस्थान के किसी किसी क्षेत्र में विराजमान होकर के भजन किया और वहां उनके भजन करने से ही वे महान तीर्थ हो गए सब तीर्थों ने वहां आकर के उन्हें दर्शन दिया बड़े बड़े तीर्थ वहां आकर के प्रकट हो गए ये नाम की महिमा है इसलिए मेरे नाम का अभ्यास करो इसमें भी तुम समर्थ न हो पा रहे हो तो संपूर्ण कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो अब मुझे ही अर्पित कर दो इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा देखिए ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म योग ये तीन ही मार्ग हैं जीव के कल्याण के लेकिन अपनी पात्रता का जब विचार करते हैं तो लगता है ज्ञान योग के भी हम अधिकारी नहीं क्योंकि ज्ञान योग में प्रकृति से सर्वथा ऊपर उठना है और अहंकार प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि महाराज इससे ऊपर उठना अपने बस की बात नहीं भगवान दया करें तो भले ही उठ जाएं अन्यथा बड़ा कठिन काम है ज्ञान योग में अपनी पात्रता नहीं दिखाई पड़ती निष्काम कर्म योग की बड़ी महिमा भगवान ने वर्णन किया है लेकिन जनक जी के जैसा जीवन हमारा बन जाए तब न हम निष्काम कर्म योग के अधिकारी हो वो भी पात्रता हमारे में नहीं दिखाई पड़ती तब तीसरा है भक्तियोग भक्तियोग की भी भक्तियोग को लोग कहते बहुत सरल है कहो भगति पथ कवन प्रयासा है जोग नमक जप व्रत उपवासा बड़ी महिमा भक्ति की बड़ी सहज सरलता का वर्णन करते हैं लेकिन आचार्यों ने जो भक्ति को परिभाषित किया है उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो लगता है वो भी बड़ी कठिन है रघुपति भगतिकत कठिनाई बड़ा कठिन है क्यों अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुणलीला की अखंड अक्षुर्ण जो निरंतर स्मृति है उस स्मृति का नाम है भक्ति यहाँ अखंड स्मृति कहाँ हो पा रही है यहाँ तो स्मरण करने पर भी स्मृति खंडित हो जा रही है क्योंकि संसार के नाना नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं तो स्मरण के काल में भी विस्मरण हो रहा है अलग अलग नाम रूप बुद्धि में ध्यान में संज्ञान में आ रहे हैं तो भक्ति योग में भी अपनी पात्रता नहीं दिखाई पड़ती न धर्म निष्ठोस्मिन चात्मेदी न भक्तिमा स्वच्चरणार विंदे अकिचनो नन्य गतिशरण्यम तत्पादमूलम शरण प्रपद्ये अब किसी में तुम्हारी पात्रता नहीं है तो फिर तो फिर क्यों बेकार चक्कर में पड़े हो फिर तो तुम्हारे कल्याण का कोई साधन साधन ही नहीं बचा। अब ध्यान दें जो जो बात हम कहना चाहते हैं। जो कर्मयोग, भक्तियोग तीनों में में से किसी साधन में जिसकी अधिकारिता सिद्ध नहीं हो पा रही है वह साधक भी स्वाद आवे या ना आवे मन लगे या ना लगे केवल जिहवा से राम राम करे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे तो बिना बुलाए अपने आप भक्ति योग आ जाएगा जिस क्षण नाम का स्वाद मिल जाएगा फिर अहर अखंड तैल धारावत अविचिन्न भाव से भगवान की स्मृति सतत बनी रहेगी अरे नारायण राम राम करते करते रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि हो ये सदाई राम सिया सबके के पितुमाई हर दम सन्मुख पर दिखाई रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाती है श्री हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान